श्रीमद्भागवत महापुराण नव स्कंध अथइकोन विंशोध्याय जयाति का गृह त्याग श्रीशुकुवाच सायत्थम आचरण काम श्रेणोपन्न उपमात्म बुद्धवा प्रिजा जय निर्विंडो गाथाताम्बगात श्री सुखदेव जी कहते हैं परिखेद राजा जयाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे एक दिन जब अपने अध पतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवजानी से गाथा का गान किया श्रृण भार्गव्योम्युम गाथा मद्भिधा चरिताम्भुवि धीरा युशोचंती वने घृमाचिन भृगुनंदिनी तुम यह गाथा सुनो पृथ्वी में मेरे ही समान ऋषि का एक सत्य इतिहास है ऐसे ही ग्रामवासी विषय पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रीय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा बसत को वने कश विचिवन प्रेमात्मन ददर्शकूपे पथिताम स्वकर्म वसम वस एक था बकरा वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएँ ढूंढता हुआ घूम रहा था उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएँ में गिर पड़ी है तस्या उद्धरणोपायम विचितन विधत्त तिर समुद्धृतृत्य विषाणाग्री न रोधसी वह बकरा बड़ा कामी था वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए उसने अपने सींग से कुएँ के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया तौत्कूपुश्रोणितम तो चुह किल तया वृत सब बहवोजाकामें पीवाश्रृणम प्रेषमृसम जाभकोविद स एकको जशस्तासा बन्वीना मृतिवर्धन रेमे काम ग्रहग्रस्त आत्मा नवबु्यत जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हृष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला विहार कुशल और बहुत प्यारा था जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी उस बकरे के सिर पर काम रूप सवार था वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपने सब सुदुद्ध को बैठा तमेव प्रेष्ठ तमयाम रममाण मजान्ययाम विलोक्य कुृस्यम तम जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी के से व्यवहार कर रहा है तो उसे बकरे की यह कर्तूत सहन ना हुई तम दुषिधम द्रूपम दु दु कामिम क्षण तोम इंद्र रामम मुत्सृज्य स्वामिनम दुख था यो उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है इससे प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है अतः वह बकरी उस इंद्रलोल बकरे को छोड़कर बड़े दुष्ख से अपने पालने वाले के पास चला गया सोपी चाणुगतस्त्रेण कृपणस्ता प्रसादित शक्नोत्सन्धि वह दीन कामी बकरा उसी मनाने उसे मनाने के लिए मैं मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला परंतु उसे मार्ग में मना न सका तस्तत्र कच्चे अजा स्वाम्य छिन्दृशा लम्बं तम वृषणम् भूय संदधेर्था योगवेन यो उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश कोष को काट दिया परंतु तो फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे साबद्ध विष्ण को उपलब्धया कालम बहुतिथम भद्रे काम प्रिय इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ तथा हम कृपण शुभ्रो भगवत प्रेमयंत्रितिता आत्मा नाभिजाला मोहितव सुंदरी मेरी भी यही दशा है तुम्हारे पेम पास में बंद कर मैं भी अत्यंत दीन हो गया तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ य पृथिव्यामृहयम हिरण्यम पशव स्त्रिय नादुह्य मन प्रीतिम पुनस काम हत्य पृथ्वी में जितने भी धान्य चावल जव आदि सुवर्ण पशु और स्त्रियॉँ हैं वे सबके सब, सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है न जातु काम कामा, कामा नाम उपभोगे नाम्यती हविषा कृष्णवर्तमेवा भूय एवा अभिवर्धते। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं यदा न कुरते भाव सर्वभूते सुमंगलम समृद्ठे तदा पुंसर्वा सुखमया जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती है या दुष्टजा दुर्मते भेद जीतो म तृष्णाम दुख निर्वहाम सर्व कामोदतम तजय विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है मन-बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन ही होता है होती जाती है अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोगवासना का त्याग कर देना चाहिए मात्रा शस्त्र दुहिद्रावान ना विवितासनो भवेन् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समती और तो क्या अपनी माँ बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सट नहीं बैठना चाहिए इंद्रिया इतनी बलवान है कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है पूर्णम वर्ष सहस्त्र में विषयां सेवतो तथापि चाणुसवण तृष्णा तेषुपजाते विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे एक हजार वर्ष पूरे हो गए फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है तस्मादा हम त्यक्वा ब्रह्मण्धाय मानस निर्द्वन्दो निरहंकारचरीषा भी इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा दृष्टम श्रुतम असम बुद्धा नानुध्या विषेद संसिम चात्मनाथम चत्र विद्वांस आत्मधेय लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं ऐसा समझ न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है इतक्ताना सोजाया तदीय पूर्वे व्य दत्वा स्वाम परीक्षित यति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरुष की जवानी उसे लौटा दी और उसे अपना बुढ़ापा ले लिया या इसलिए कि अब उनके चित्र में विषयों की वासना नहीं रह जाती गई थी दक्षिण पूर्व श्याम दुह्यो दक्षिण तो यदुम प्रतिचाम चक्र उदितमुमेश्वरम इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में दुह्यु दक्षिण में यदु पश्चिम में पूर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया भूमंडल सर्वस्याम विषाम अभिचिचयाग्रजास्त वशे स्थाप्य वनम सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए आसेवितम वर्षपुगा छवर्गम विशेष न मुचे नीडम जात यद्यपि राजा जिया ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था परंतु जैसे पाख निकल आने पर पक्षी अपना घोसला छोड़ देता है वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया स तमुक्त समस्त संग आत्मा विदता त्रिलिंग परे मले ब्रह्मि वासुदेवे गतिम भागवती वन में जाकर राजा ज्याति ने समस्त आसक्तियों से छूटी छुट्टी पाली आत्मसाक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया उन्होंने माया मल से रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है शुवा गाथा देवजानी मेले प्रस्तोभत्मन स्त्री पुणसो स्नेह वैक्ल्याद परिहास विवेदित जब देवजानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये बुझे नृत्य मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है यह सोचकर ही इन्होंने यह बात हसी हँसी में कही है सा संवास सुयामी गथता विद्याएरतंत्राण माया विरचित प्रभो सर्व संगम सृज्य स्वप्नोपम भार्गवी कृष्ण मन सामेश व्यधूनो लिंग महात्म स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याऊ पर पथिकों का यह सब भगवान की माया का खेल और सपने के शरीखा ही है ऐसे समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया वह भगवान को प्राप्त हो गई नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदते सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः उसने भगवान को नमस्कार करके कहा समस्त जगत के रचयिता सर्वांतर्यामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है जो परम शांत और अनंत तत्व है उसे मैं नमस्कार करती हूँ ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंशा सहीतायाँ नौम स्कंदे एक